ताकि हंसते हुए निकले दम ए मालिक तेरे बंदे हम दोस्तों नमस्कार आज हमारी बात कही में कुछ ऐसी बात होने वाली है जिसके लिए कि मैं पहले ही अपने उन सभी मित्रों से क्षमा याचना करना चाहूँगा जो बहुत ही धार्मिक मनोवृत्ति के हैं मुझे माफ़ करिएगा देखिए मैं किसी भी कारण से मतलब अपने मनोभावों को के लिए मैं कोई कारण नहीं देना चाहता ना तो ये कहना चाहता हूँ कि चूंकि मैंने विज्ञान पढ़ा है इसलिए ऐसा है या मैंने एमएससी किया था इसलिए ऐसा है या मैं, मैं बहुत तार्किक हूँ इसलिए ऐसा है चाहे जो भी कारण हो परंतु किसी ना किसी तरह से मुझे हमेशा से ऐसा लगता रहा कि किसी भी बात पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेना कोई उचित बात नहीं है देखिए यहां तक तो बहुत से लोग मेरी बात से सहमत होंगे परंतु अब बात आती है धर्म की धर्म जिसका अस्तित्व ही तब है जबकि उसको बिना तर्क के स्वीकार कर लिया जाए यानी कि ईश्वर की अनुभूति जिसे कहते हैं वो उसके लिए कोई तर्क का साधन नहीं उपयोग करना चाहिए अगर ईश्वर है तो है नहीं है तो नहीं है परंतु यदि आप तर्क से ये सिद्ध करना चाहें कि वो है या तर्क से ये सिद्ध करना चाहें कि नहीं है तो हमेशा तर्क के दो पक्ष हो सकते हैं तो साहब हुआ ये कि ओ, ओ, मुझे कहा जा रहा है कि हुआ ये नहीं हुआ यूँ कहना चाहिए तो हुआ यूँ कि बचपन से ही मैं सोचता रहता था कि आखिरकार हम लोग मंदिर जाते हैं और जब मंदिर जाते हैं तो भगवान से कुछ ना कुछ मांगते हैं तो भगवान अगर हमको दे देगा तो उससे ये साबित होगा कि भगवान है और अगर नहीं देगा तो तो मेरे मन में यही बात आती थी कि अगर नहीं देगा तो इसका मतलब कि नहीं है और साहब होता ये था कभी कोई चीज़ खो गई तो भगवान दिलवा दो भगवान दिलवा भी देता था फिर कभी ऐसा होता था कि भगवान अच्छे नंबर आ जाए टेस्ट में तो साहब भगवान वो नंबर भी दिलवा देता था इस तरह से एकाद बार तो सच बात यह है कि कभी मास्टर साहब से डांट खाने से बचने के लिए भी प्रार्थना की गई कि भगवान आज अगर वो ना आए मास्टर साहब तो ये जो काम पूरा नहीं हुआ है इसके लिए डांट खाने से बच जाएंगे तो साहब कभी कभार तो भगवान ने वो भी तमन्ना पूरी की है जहां तक मुझे याद आता है अब आपको अपनी धृष्टता की एक सबसे बड़ी मिसाल बताऊं एक आध बार तो गर्लफ्रेंड पाने के लिए भी भगवान से प्रार्थना करने गए और वो भी कहा संकट मोचन में यानी अब आप सोचिए वो बेचारे बैचलर भगवान और हम गए थे गर्लफ्रेंड के लिए प्रार्थना करने तो खैर नहीं सुनना था भगवान ने नहीं सुना अब साहब खैर इस तरह की घटनाएं बचपन में गुजरती गईं और कभी भगवान है कभी नहीं है मगर न तो मंदिर जाना छूटा और ना भगवान के आगे हाथ जोड़ना छूटा धीरे धीरे करके तथा कथित रूप से शारीरिक विकास होता गया पढ़ाई में भी कक्षाओं में आगे बढ़ते चले गए और सच पूछिए तो अब ऐसा लगने लगा कि बहुत सी बातें खुद कर लेंगे थोड़ी और मेहनत कर ले तो ये काम भी हो जाएगा तो अब भगवान की मदद मांगना अक्सर कम होता चला गया मदद तो मांगते ही थे ऐसा नहीं था कि भगवान की मदद के बिना बहुत सी चीजें हो जाती थी मगर मांगते थे और किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ तो मिल ही जाता था यानी अगर 100 मांगा तो भगवान भी बजट सैंक्शन की तरह से 100 में से 30-40 तो सैंक्शन कर ही देता था तो अब साहब ऐसे कोई बहुत संदेह की बात नहीं लगी हमको भी कि हमें लगा कि ठीक है भाई भगवान है अपना काम कर रहा है उसके दफ्तर में भी थोड़ी बहुत देर समेर होती है चलता रहेगा चलता रहा इस तरह से भगवान के साथ में अपना ये रिलेशनशिप संबंध लष्टम पष्टम चलता रहा उसके बाद साहब समय आ गया यौवन का यानी युवावस्था का अब साहब युवावस्था में क्या होने लगा कि अब तो आ, आ, आ, वो पर्दे के यानी कि फिल्मी पर्दों के नायक और महानायक वो भी हमको अपने में दिखने लगे थे और इत्तेफाक कि जब हमारी युवावस्था हुई तो उस वक्त एक ऐसे तथा कथित नायक का पदार्पण हुआ जिन्होंने ये दिखाने का प्रयास किया कि यार भगवान उगवान जो है वो थोड़ा मतलब भगवान से अगर जाता न रखा जाए तो भी काम चल सकता है साहब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पूरी तरह से उन नायक की कॉपी करने के लिए परंतु इतना अवश्य कहूंगा कि उस बात ने एक तरह से जड़ सी पकड़ ली दिमाग के अंदर और हमें भी लगने लगा कि अगर जो भैया ये भगवान के आगे हाथ न भी जोड़े जाए तो काम चल जाएगा अब आपको बताता हूँ बदमाशी की हालत क्या हुई देखिए अब इसको आप मेरी दुष्टता कह सकते हैं नीचता कह सकते हैं या जो भी कह लीजिए होता यह था एक छोटी सी घटना से शुरुआत करता हूं कि नीचता की शुरुआत कहां से हुई नीचता की शुरुआत हुई हमारी जबकि हम संकट मोचन मंदिर संकट शायद मैंने आपको बताया हो हम बनारस के रहने वाले हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़े लिखे हैं और काशी हिंदू विश्वविद्यालय और घर के बीच में ये संकटमोचन जी का मंदिर है यानी कि हनुमान जी का एक बहुत ही मतलब बहुत ही प्राचीन मंदिर है विशाल तो नहीं कहना चाहिए बहुत प्राचीन मंदिर है जिसमें कि जिसके बारे में कहा जाता है कि तुलसीदास जी ने वहाँ पर उस मूर्ति की स्थापना की है और मैं चाहूँगा कि आप सभी लोगों एक बार कम से कम संकटमोचन मंदिर को देखिए तो उस मूर्ति में ऐसा कोई सौंदर्य तो नहीं है परंतु मूर्ति अपने आप में एक एक अजीब अद्भुत शक्तिमान मूर्ति लगती है तो साहब हम संकटमोचन मंदिर जाते थे और जाने के कारण अब देखिए आप तो मेरी मनो मनोभाव को समझ ही रहे हैं जाने का कारण क्या था वो तो आप समझ गए होंगे अब तक और मंगलवार को और शनिवार को भीड़ थोड़ी ज़्यादा रहती थी तो हम भी मंगलवार और शनिवार को वहाँ जाने का प्रयास अधिक करते थे मगर बाकी दिनों में भी जाते थे ऐसा नहीं है क्योंकि वो मंदिर बहुत ही खुला हुआ था और बहुत उसमें पेड़ पौधे और बंदर आदि थे तो थोड़ा अच्छा वातावरण भी लगता था तो साब खैर मंदिर में जाते थे उस मंदिर में एक नियम था कि मंदिर के अंदर भी मतलब यानी मंदिर के प्रांगण में एक दुकान थी वहाँ से आप प्रसाद या मिठाई ले सकते थे और मंदिर के बाहर यानी दरवाजे के बाहर भी कुछ दुकानें थी वहाँ से भी आप प्रसाद ले सकते थे और वो प्रसाद आप चढ़ाते तो आ, न, सिस्टम ये था कि पुजारी जी उस प्रसाद में से कुछ हिस्सा एक थाल में रख लेते और बाकी प्रसाद आपको वापस कर देते उस प्रसाद में वो पुजारी जी कुछ तुलसी के पत्ते वगैरह भी डाल देते तो साहब हम हम लोग उस वक्त चूँकि पढ़ते थे तो ऐसा तो कोई हमारे पास साधन था नहीं कि हम प्रसाद चढ़ाएँ परंतु हाँ कभी कभी कोई भगवान से प्रार्थना की होती थी कि हे भगवान ये काम करवा दो तो तुमको सवा रुपए का प्रसाद चढ़ाएँगे या दो रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे अब ये बात जबकि मैं बता रहा हूँ उस समय सवा रुपए दो रुपए बड़ी चीज़ थी साथ सिनेमा का टिकट भी उस समय एक रुपये का ही मिलता था यानी वो नीचे वाला तो एक रुपये पिछहत्तर पैसे में तो फर्स्ट क्लास मिलता था तो साहब हम लोग वो सवा रुपये का प्रसाद तो कभी कभी चढ़ा भी देते थे और संकट मोचन जी के मंदिर में प्रसाद जो है वो बेसन के ऐसे लड्डू होते हैं जिसके बीच में चीनी के या मिश्री के दाने होते हैं और वो खाते समय कट कट की आवाज़ होती है वो अपने आप में एक अजीब तरह का लड्डू है और वो मुझे नहीं मालूम कि वो संकट मोचन मंदिर के अलावा कहीं और भी बिकता होगा उस तरह का बेसन का लड्डू वो बेसन भी थोड़ा मोटा होता है तो साहब हम वो प्रसाद चढ़ता था हम लोग वो ले जाते थे निचता मैंने आपसे जिक्र किया था तो उसका ज़िक्र ये है कि एक दिन हुआ ये कि हम प्रसाद खरीदना भूल गए प्रसाद खरीदना भूल गए तो इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर प्रसाद चढ़ाना प्रसाद चढ़ाना था क्योंकि वो उस समय कोई प्रैक्टिकल हो रहा था और प्रैक्टिकल में कुछ भगवान से मांगा था और भगवान ने हमारा मदद कर दी थी कि वो प्रैक्टिकल हमारा हो गया था या वो पिक्चर ठीक निकल आई थी वो हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते थे तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में अच्छी फिल्म डेवलप हो जाए तो वो हमारे ऑब्जेक्टिव था तो भगवान से उसी के लिए प्रार्थना की थी भगवान ने मदद कर दी वो ठीक पिक्चर आ गई थी तो क्लास में भी थोड़ा इम्प्रेशन हमारे साथ दो मतलब लड़कियां भी पढ़ती थी स्पेक्ट्रोस्कोपी में तो उन पर थोड़ा हमारा अच्छा इम्प्रेशन भी पड़ गया था तो साहब हम भगवान को प्रसाद चढ़ाना था अब देखिए प्रसाद खरीदना भूल गए अब प्रसाद खरीदना भूल गए तो इसका मतलब कि वो मंदिर में वहाँ पहुँचने के बाद लाइन लगाएं और लाइन में जब तक नंबर आया तब प्रसाद का ख्याल आया तो इसका मतलब कि वहाँ से बाहर निकलकर कर आए चप्पल पहने जाकर प्रसाद खरीदें और फिर वापस आकर लाइन में लगें तो या लगा ये तो बड़ा लंबा काम है तो इसके लिए हमने क्या सोचा कि ऐसा करते हैं कि भाई सवा रुपये सोचा था तो सवा रुपये पंडित जी को ही दे देते तो हमने कहा यार हमारी तरफ से तो प्रसाद चढ़ गया तो यही होगा ना कि भाई हमको नहीं वापस मिलेगा तो कोई बात नहीं हमको तो भगवान को चढ़ाना है देखिए कितनी ईमानदारी का भाव था उस वक्त हमारे दिल में साहब हमने वो सवा रुपए पंडित जी को दे दिए पंडित जी ने वो सवा रुपए लिए और हमको इशारा किया हाथ से ठहरो हम ठहर गए पंडित जी वहाँ गए उन्होंने दो मुठ्ठी प्रसाद यानी कि शायद अगर दाम के हिसाब से हम सोचें तो कम से कम चार पांच रुपए का प्रसाद जो था दो मुट्ठी प्रसाद एक पत्ते में रखकर और उसके ऊपर ढेर सारी तुलसी रखकर हमको दे दी हम वो लेकर के वापस आ गए अब हमें समझ आया कि पंडित जी ने वो सवा रुपए जो हमने उनको दिए प्रसाद के लिए उसके बदले में ये हमें वापस किया हमने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा सौदा हो गया कि भाई हमने सवा रुपए दिए और हमको इतना प्रसाद वापस मिल गया ये कम से कम पाँच रुपए का है साहब उस दिन तो ये हमने भलवंसी में किया था उसके बाद हम जितनी बार भी मंदिर में प्रसाद चढ़ाने गए तो हम सवा रुपए सीधे पंडित जी को ही देते थे और चले आते थे अब आप समझ लीजिए साहब ये हमारी नीचता की शुरुआत यानी दुष्टता और पाप पाप की शुरुआत वहाँ से हो गई अब आपको बताएँ साहब क्या हुआ उन्नीस में हम पटना सर्कल से ट्रांसफ़र होके लखनऊ सर्कल में आए आपको मैंने बताया होगा मैं स्टेट बैंक में ही काम करता था तो वहां से पटना सर्कल से ट्रांसफ़र हो आए बनारस पहुंचे और बनारस में आके ज्वाइन कर लिया यानी जब एक दिन वहां से रिलीव हुए अगले दिन बनारस शहर में रिपोर्ट कर दिया पोस्ट हो गए और काम करने लगे चूँकि कार्मिक्स विभाग में यानी पर्सनल सेक्शन में काम करते थे तो हमको दो महीने के बाद ढाई महीने के बाद हमारे एक मित्र ने कहा कि अरे भैया ज्वाइनिंग टाइम ले लो नहीं तो ज्वाइनिंग टाइम लैप्स हो जाएगा हमने कहा यार हाँ ये तो बात सही है अब देखिए हम मार्च में आए थे यानी 26 मार्च को 26 अप्रैल छब्बीस मई छब्बीस जून अब छब्बीस जून तक ज्वाइनिंग टाइम ले लेना था अब ज्वाइनिंग टाइम ले हम क्या करते हम कहाँ जाते बनारस में तो घर ही था तो ज्वाइनिंग टाइम लेकर के क्या करें तो हमने कहा यार ऐसा करते हैं कि ज्वाइनिंग टाइम लेकर के हिल स्टेशन पर चलते हैं तो ये हुआ भैया हिल स्टेशन में जाओगे उसके लिए तो पैसा लगेगा तो यार सोचा पैसा भी नहीं है तो उस समय अपना ये टीए बिल वग़ैरह सबमिट किया था उसका भी भुगतान आ गया था तो हमने कहा अच्छा कोई बात नहीं टी बिल सबमिट किया है कुछ पैसा तो मिला ही है अरे वो परमानेंट ट्रांसफ़र अलाउेंस के नाम पर ऐसा कुछ पैसा मिलता था 400 500 हज़ार जो भी मिलता हो तो हमने कहा कि यार वो पैसा है चलो ऐसा करते हैं अपना एक दोस्त है जो चमोली में रहता है और साहब चमोली तो पहाड़ों के अंदर है खूब ही गहरे यानी डीप हिमालयाज़ में है तो हमने कहा चलो चमोली चलेंगे उसके यहाँ अब भैया हमने उस दोस्त को ख़बर भेजी कि भैया हम आ रहे हैं चमोली उस दोस्त ने हमको बताया कि भैया ऐसे ऐसे आना है खैर अब वो कहानी आपको फिर कभी बताऊंगा या शायद मैं बता चुका हूँ तो हम लोग साहब चमोली पहुँच गए चमोली हरिद्वार से ढाई सौ किलोमीटर यानी उस समय जाने में बारह घंटे में बस पहुँचती थी मैं पत्नी छोटी सी बच्ची हम लोग पहुँच गए वहाँ उसके बाद क्या हुआ कि चमोली में हमारे मित्र लॉ में हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट थे वो कैसे हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट थे ये भी किस्सा बाद में कभी तो हमारे मित्र का नाम है श्री विजय कुमार चौहान तो अब विजय कुमार चौहान ने हमसे बताया कि हमारे यहाँ पर एक हमारा स्टूडेंट है जो कि बद्रीनाथ धाम के थाने का इंचार्ज है बोले देखो वो चूँकि थाना इंचार्ज है तो वो कभी कभी क्लास में आता है मगर हमने उसको ये छूट दे रखी है कि तुम्हारी अटेंडेंस हो जाएगी तो इसलिए वो हम पे कोई ना कोई एहसान जरूर करना चाहता है बद्रीनाथ धाम आइए हम आपकी सेवा करेंगे तो बोला चलना है बद्रीनाथ धाम हमने कहा यार चलना है चलो कितनी दूर है यहाँ से तो उन्होंने बताया कुछ साठ किलोमीटर या अस्सी किलोमीटर वट एवर जो भी कुछ था उन्होंने कहा कि पाँच छः घंटे लगेंगे बस में हमने कहा यार चलो क्या है हम तो घूमने के बड़े शौकीन थे हमने पूछा वहाँ कुछ ठंडा वंडा पड़ता है बोले हाँ हाँ बढ़िया ठंडा पड़ता है हमने कहा यार वाह हम तो हिल स्टेशन ही घूमने आए चलो साहब हम लोग उनके साथ बद्रीनाथ चले गए उन्होंने कोई कलेक्टर के यहाँ से कुछ परमिट लेना था वो परमिट निकलवाया वो भी कोई उनका बाबू था इनके यहाँ स्टूडेंट था निकलवा दिया और मतलब वहाँ कलेक्टर साहब के यहाँ से उनको वायरलेस पे मैसेज भिजवा दिया कि हम आ रहे हैं उन्होंने फ़ौरन कहा कि हमने पीडब्ल्यूडी बंगले में इंतजाम कर दिया वगैरह वगैरह बहुत सी बातें हुई अब यह कहानी सन उन्नीस जून की है सर हम लोग भैया वहाँ पहुंच गए बद्रीनाथ बद्रीनाथ पहुँचे तो शाम हो चुकी थी और साहब शाम शाम मतलब चार तीन चार बजा होगा उस समय बद्रीनाथ धाम में उन्होंने हमारे लिए पीडब्ल्यूडी के इंस्पेक्शन बंगलों में दो कमरे बुक करा दिए अरे साहब क्या शानदार जगह थी पीछे नीलकंठ पर्वत दिख रहा था और बरामदे में बैठकर चाय पीने का मज़ा ही कुछ और था और वो थानेदार साहब खुद आए और उन्होंने कहा कि आप लोग चलिए मंदिर हम लोगों ने कहा साहब अभी मंदिर उन्होंने कहा हाँ हा, बिल्कुल सुबह तो फिर चलेंगे मगर अभी तो आप चलिए ही और साहब वो हम लोगों को मंदिर ले गए हम लोग मंदिर में पहुँचे अब देखिए हमारी तो मतलब दुष्टता की आदत पड़ चुकी थी पहले ही तो जब मंदिर पहुँचे तो हमने कहा कि भाई प्रसाद चढ़ाने के लिए कुछ हमारी पत्नी ने कहा कि प्रसाद चढ़ाने के लिए कुछ ले लें हमने कहा कि तुम प्रसाद चढ़ाने की चिंता क्यों करती हो हम लोग इक्यावन रुपए मंदिर में ही चढ़ा देंगे क्योंकि मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि मंदिर में जब हम इक्यावन रुपए चढ़ाएंगे तो हमें वहाँ से बदले में कुछ प्रसाद मिलेगा और वो उससे ज़्यादा होगा जितना कि इक्यावन रुपए का प्रसाद खरीदने से मिलेगा साहब हम ये बात अपनी पत्नी को समझा ही रहे थे कि इतने में थानेदार साहब इक्यावन रुपए की एक थाली लेकर आ गए अब साहब खैर अब तो हमें थानेदार साहब को इक्यावन रुपये देने पड़े थानेदार साहब ने कहा साहब ये क्या कर रहे हैं आप ये आप क्या मतलब हमें क्यों दे रहे हैं हमने कहा साहब आप वो थाली लेकर आए हैं तो बोले तो हमने उसको साले को दिया थोड़े ही है जो आप मुझे दे रहे हैं। अब हमारे मित्र ने भी कहा कि अरे यार ठीक है कोई बात नहीं साहब हम लोग जल्दी आगे तो अब साहब देखिए ये एक दूसरी दुष्टता हुई बद्रीनाथ धाम में हम मंदिर के अंदर पहुंचे और जब मंदिर के अंदर पहुंचे तो पहले जो यात्री है उनको दरवाजे से थोड़ा बाहर ही रोक दिया जाता है थानेदार साहब चूंकि वहां के थानेदार थे वो हम लोगों को लेकर के मंदिर के अंदर यानी भगवान की मूर्ति तक पहुंच गए और पुजारी जी हम लोग को लेकर के गए बाकायदा हम लोगों ने मूर्ति पर जो कुछ चढ़ाना था चढ़ाया बढ़ाया उसके बाद पंडित जी ने और थानेदार साहब ने एक चादर बिछाई चादर मतलब वो जो कपड़ा जो वहां चढ़ता है चुनरी शायद बोलते हैं उसको वो बिछाई और उसके अंदर उन्होंने प्रसाद भरा और एक गठरी भर के प्रसाद गठरी मैं आपसे सही बता रहा हूँ धोबी को दिए जाने वाले कपड़ों की जैसे गठरी होती है उस तरह के गठरी भर के प्रसाद जिसमें लैया खील और तरह तरह के वो मिट्टी के वो मिट्टी नहीं जो चीनी के जो जानवर वगैरह होते हैं वो और उस तरह की और मिठाइया और बहुत सी चीजें वहां पर अखरोट और किशमिश वगैरह भी चढ़ता है शायद वो भी था ऐसा करके बहुत सामान था सब वो सब उन्होंने उसमें हम लोग को दे दिया अब हम वो गठरी लेकर के हम लोग आए साहब वो गठरी हो गई तैयार हम लोगों ने ले लिया इस प्रकार से हम बद्रीनाथ मंदिर से भी प्रसाद ले आए ढेर सारा उसके बाद अगले दिन हम लोगों को पंडित जी के घर ले जाया गया मिलाने के लिए बद्रीनाथ धाम में नम्बूदरी लोग पंडित होते हैं यानि कि वहाँ पर ये शंकराचार्य जी ने इसकी स्थापना की थी तो उन्होंने ये निर्धारण किया था कि बद्रीनाथ धाम यानी कि उत्तर में जो मंदिर होंगे वहाँ पर दक्षिण के लोग पुजारी होंगे और दक्षिण में जो मंदिर होंगे उसमें उत्तर के लोग पुजारी होंगे तो मुझे पता नहीं कि दक्षिण के मंदिरों में जोशी लोग पुजारी हैं या नहीं परंतु उत्तर के मंदिर में नंबूदरी पुजारी हैं तो साहब बद्रीनाथ धाम में हमने ये किया उसके बाद दुष्टता की पराकाष्ठा तब हुई जबकि हम सन 2000 में कलकत्ता गए और कलकत्ता में मां काली के मंदिर में दर्शन करने के लिए गए देखिए विष्णु हनुमान जी महाराज बड़े दयालु हैं और ये छोटी मोटी दृष्टता को नजरअंदाज कर देते परंतु काली तो मां है और माँ का काम शिक्षा देना है ये मुझे उस काली मंदिर में जाने के बाद समझ में आया और सच बात यह है कि माँ शायद अपने बच्चों के अपराधों को देखती रहती है और नजरअंदाज भी करती रहती है परंतु जब भी उसे मौका लगता है तो वो बच्चों की इन अपराधों को टोकने से अपने आप को कभी नहीं रोकती तो साहब हुआ यूं कि हम पहुंचे काली मंदिर में हम मतलब मैं मेरी पत्नी और मेरी दो बेटियां छोटी छोटी बच्चियां उस वक्त थी सन 2000 की बात कर रहा हूं तो यानी आज से लगभग 21 साल पहले की बात है तो वहां पर जब हम पहुंचे तो मंदिर बंद हो चुका था बंद हो चुका मतलब दरवाजे बंद हो रहे थे तो मां काली की मूर्ति तक पहुंचने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म है उस पर ऊपर जाना होगा यानी कि जैसा मंदिर होता है वो किसी एक ऊपर होता है चार पांच सीढ़ी चढ़ के पहुँचे वहाँ पर वहाँ पर एक बरामदा था बरामदे के सामने एक दरवाज़ा था और उस दरवाजे के अंदर एक कमरा जैसा रहा होगा और उसके अंदर एक एक पेडिस्टल पर माँ काली की मूर्ति थी जैसा कि मुझे याद है तो हम लोग जब वहाँ पहुँचे ही दरवाजे पर उसी वक्त वो दरवाज़ा बंद हो गया तो अब हम लोग क्या करें देखिए हमने तय किया था कि माँ काली के मंदिर में हम एक सौ रुपये चढ़ाएंगे तो हमारी पत्नी ने भी स्वीकार कर लिया कि ठीक है एक सौ रुपए चढ़ाने में कोई हर्च नहीं उसके बाद एक पंडित जी आए हमारे पास यानी कुछ पुजारी तो वहां आरती वगैरह कर रहे थे और ये मेरे ख्याल से कोई पंडा टाइप के पंडित थे इन्होंने हमसे कहा कि आपको क्या दर्शन करने का है हम बोला हाँ मगर अब तो दरवाजा बंद हो गया और हमको पता चला है कि अब ये दरवाजा तीन या चार बजे खुलेगा तो अब हम तो तीन चार बजे तक तो रुकने वाले नहीं हैं बोला नहीं नहीं अभी दर्शन करेगा क्या हम बोला हाँ अभी तो करेगा तो हम बोला मगर कैसे करेगा वो बोला हमने बोला दरवाज़ा खुलवाओगे क्या बोला नहीं नहीं नहीं हम तुमको अंदर ले चलेगा बोला अंदर बोला हाँ हमने कहा यार अंदर मतलब वहाँ अंदर तो कोई जा नहीं सकता बोला नहीं नहीं तुमको क्या है तुमको जाने का है तो बोलो बोला, हाँ, तो बोला सौ रुपया तो तो इसी को दे देंगे क्या रखा है हमारी पत्नी ने मुझे घूर के देखा बोली अरे ये क्या बदतमीजी है मैं बोला अच्छा चिंता मत करो सौ रुपया वहां चढ़ा भी दूंगा उसके बाद साहब हम गए वहां पर हम लोगों ने बोल अंदर गए और उस कमरे में एक्चुअली वो अंदर एक कमरा था और हम लोग उस कमरे के अंदर गए उस कमरे के अंदर सिर्फ पुजारी लोग जाते थे और उसके अंदर पूजा का सामान रखा था और भगवान की मतलब देवी की मूर्ति थी हम मूर्ति के बिल्कुल निकट पहुंच गए बल्कि शायद मेरे को लगता है कि मूर्ति को छूकर प्रणाम भी किया और मूर्ति के पास सौ रुपये चढ़ा भी दिए और उसके बाद बाहर निकले जब बाहर निकले तो हम उसको सौ रुपया दिया तो कहता है, नहीं बाबा सौ रुपया पर, पर पर पर्सन हर आदमी का सौ सौ रुपया हम बोला देखो तुम सौ रुपया बोला था हम इसीलिए आए अगर तुम हमको चार सौ रुपया बोला होता तो हम आता ही नहीं हम कैसे तुमको चार सौ रुपया देगा हमारे पास तो है भी नहीं कहता है नहीं ऐसा कुछ झगड़ा होने लगा तो फिर अब वो भी आदमी ज़्यादा जोर से नहीं बोल सकता था क्योंकि जो उसने किया था वो डेफिनेटली घोर अपराध था तो हमने कहा कि लेना है तो सौ रुपया लो और नहीं लेना है तो हम चलें अब उसे मालूम था कि वो सीन तो क्रिएट नहीं कर सकता और वो सौ रुपये छोड़ना भी उसकी हिम्मत नहीं थी तो उसने हमसे कहा कि ठीक है तुम करो भगवान तुम्हें सजा देगा और उसने हमसे सौ रुपया लिया और चला गया साहब हम तो आप सच पूछिए बल्लियों उछलने लगे अपने मन में हमने कहा यार दो में जो दर्शन हमने किया है वो तो कोई नहीं कर सकता ना किसी ने किया होगा ना ना भूतों भविष्यति अब अब साहब हम उसके बाद आगे बढ़े अब इस बीच में मंदिर बंद हो चुका था तो मंदिर के बाहर पाइप से धुलाई चल रही थी और उस धुलाई को देखने के लिए हम एक मिनट को रुके यानी कि हमारा ध्यान थोड़ा सा बटा उसके बाद चार सीढ़ियां थी संग की सीढ़ियां और साहब हम उन सीढ़ियों पर मैंने मेरी पत्नी और मेरी दोनों बेटियां आगे चली गई और मैं चूंकि मुड़कर देख रहा था मुझको शायद इसलिए एक सेकंड की देर हुई और मैं पीछे रह गया था मैंने पहला कदम रखा उसके बाद और उसी समय मेरे मन में यह विचार आया था कि देखो मैंने कैसा बेवकूफ बनाया मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सिर पर चटाख से एक चाटा लगाया मैं चकरा गया मैं पीछे मुड़के देखना चाहता था मगर वो पीछे में क्या देखता मैं तो नीचे गिरा हुआ था मैं अभी आपको बता सकता हूं कालांतर में मतलब चूंकि क्या बोलते हैं विदनिफिट ऑफ हाइंड सेट आई कैन टेल यू कि मैं एक्चुअली उन सीढ़ियों पर स्लिप कर गया और जब मैं स्लिप किया तो मेरा सिर मेरा पैर तो नीचे चले गए और मेरा सिर उस संगमरबर की सीढ़ी पर पूरी जोर से पड़ा मगर मैं आपको ये बता दूं, चूंकि मेरे मन में कोई अपराध भाव नहीं था मैंने किसी का बुरा नहीं किया था शायद इसीलिए हुआ ये कि जैसे माँ अपने बच्चे को एक चपत लगाकर छोड़ देती है वैसे ही भगवान ने मुझे एक चपत लगा कर छोड़ दिया क्योंकि मैं उठकर खड़ा हो गया और उस खड़े होने के बाद मैंने अपने सिर को टटोला कान को क्योंकि मुझे पता था कि सिर में चोट लगने पर कंकशन होगा कान से खून निकल सकता है चक्कर आ सकता है वो सब मुझे कुछ नहीं हुआ और मैं उठकर खड़ा हुआ मैंने अपने मन में अपने बड़बोलेपन के लिए भगवान से क्षमा मांगी कि भैया अगर है वो तो मेरे को माफ़ कर देना मैं ऐसा बड़ बोलापन अब नहीं मैंने ये नहीं कहा भगवान से उस वक़्त भी कि ऐसा काम नहीं करूँगा वो तो बड़ा भारी अपराध हो जाता मैंने केवल ये कहा कि अब ऐसा बड़ बोलापन नहीं करूँगा मैंने कहा कि देखिए मुझसे ये गलती ज़रूर हुई कि मैंने कहना शुरू कर दिया मुझे कहना नहीं चाहिए था बाकी और उसके अलावा कोई गलती नहीं किया तो दोस्तों आज की बात यहीं बस कर रहा हूं मगर इस तरह की एक दो घटनाएं और भी हैं जो कि मैं आगे कभी ना कभी तो आपको बताऊंगा ही नहीं नहीं ऐसी कोई बहुत बुरी बात नहीं है गर्लफ्रेंड से रिलेटेड भी नहीं है और वो बातें मैं अब कह सकता हूं क्योंकि बहुत जमाना हो गया बहुत दिन बीत गए और आपने मेरी बात को इतने ध्यान से सुना इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। आपने अपना समय दिया शुक्रिया और हम इसी के साथ आज की बात बंद करते हैं और अगले हफ्ते फिर आपसे मिलेंगे नमस्कार ए मालिक तेरे नीकी पर चलें और बदी से टलें ताकि हंसते हुए निकले दम ए मालिक तेरे बंदे हम